शिरीसुताम लारिते स्वजनमणशील शीलिएघराज बाला कारण तेजसंति नैना रहांबरोसिनी नाकृतिराजमानकृत शेक हस्तरीक्षदनुणी सुमशर पाशंधा बिभृती श्रीचक्रस्थित सुंदरी जगता भूता <coughs> श्रीराम जय shiro ज्ञान का उपदेश और भी देवगण वहां पर विद्यमान हैं उनके समक्ष भगवती राजा राजेश्वरी ये बतलाती है कि अग्रे इस स्थिति के प्रारंभ में केवल में ही थी और वो मैं एक मेवाद्वितीय मेरे सेवा और कोई नहीं था अद्वितीय थी मैं तो हमारे उपनिषदों में जो ब्रह्म का वर्णन है उसी ब्रह्म का अपने आत्मरूप से भगवती वर्णन कर रहे हैं ये वेदों में लिखा है कि इस सृष्टि के पहले एक माह में अद्वितीय ब्रह्म ही था उसके सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं थी इसका अर्थ ये निकला कि सृष्टि के प्रारंभ में एक मात्र में ही हूं एक अखंड अद्वितीय ब्रह्म में हू तो सृष्टि के अंत में फिर मैं ही रहूंगी आधा नास्त्री मध्यकाले भी तत्था था जो आजी में और अंत में नहीं है वो मध्य में भी नहीं उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए लोग शक्कर के खिलौने बनाते हैं खाने के खिलौने तो कई आकार दे देते हैं उसको शक्कर को गलाकर जैसे सांचे में डाल दिया जाए, वैसा ही उसका आकार बन जाता है हाथी बन गया घोड़ा बन गया कहीं रुपया बन गया कहीं कुछ और बन गया तो बच्चे खेलते हैं। मेरे, मेरे पास, पास आती, आती है तेरे पास घोड़ा है और अपने आमी भी के समय, के समय शक्कर के माला लोग, लोग पहनाते पहना हैं उसमें भी कई तरह की आकृतियां होती थी तो, तो वो, वो कहते हैं लड़के लड़ रहे हैं कहते तो हैं मेरे पास हाथी तेरे पास घोड़ा लेकिन सच पूछा जाए तो हाथी घोड़े के पहले क्या था शक्कर की थी और जब इसको अंत में देखोगे तो भी शक्कर रहेगी बीच में जो हाथी घोड़े दिख रहे हैं वो नाम मात्र है वो भी शक्कर का इस तरह से एक अद्वितीय ब्रह्म ही सब कुछ था इस दृष्टांत से आप समझ सकते हैं। सोने से कटक नकुट कुंडल आभूषण बनते हैं पहले भी सोना और बाद में भी सोना और बीच में जो कटक नकुट कुंडल दिखाई पड़ते हैं वो भी सोचा तो ये परमात्मा का स्वरूप बढ़ने हो रहा है तो उस परमात्मा जब वो एक ही है तो ये अनेकात्मक जगत क्यों प्रतीत हो रहा है कैसे प्रतीत हो रहा है ये संसार कैसे आ गया कैसे बन गया जीव ईश्वर का भेद कैसे हो गया इसके संबंध में बताया जाता है कि जो भगवान की माया है जो न तो भगवान से भिन्न है ना भिन्न है ना भिन्न भिन्न है ना सत है ना सत है ना सत है उस माया में तीन गुण सत्य गुण रजोगुण और तमोगुण तो सत्य गुण जो है वो जहां शुद्ध होता है रजोग से मिला हुआ जो सत्य है वो नहीं जिसमें केवल सत्य रहता है शुद्ध सत्य उस सत्यगुण में प्रतिबिंबित जो आत्मा है चैतन्य है वो ईश्वर है और रजोगुण तम गुण से मिला हुआ जो सत्य है उसमें जो प्रतिबिंबित है वो जीव इस तरह से जीव और ईश्वर का भेद दिखाई पड़ता है इसी बात को यदि आप मानस से समझना चाहें तो रामचरित मानस में एक प्रसंग आता है एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन क एक लहीना एक, एक बार, बार भगवान सबसे बैठे हुए थे तो लक्ष्मण जी ने उनसे, उनसे प्रश्न किया तो सुख आसीना है। इसका मतलब यह है कि गुरु जब बैठे हुए शांति से तब प्रश्न करना चाहिए अब तो वो उनको लघु शंका लगी हो तो हम प्रश्न करने लगे वो कहीं जा रहे हैं प्रश्न करने रह गए तो यह प्रश्न करने का ढंग नहीं है जब वो शांति से बैठे हों तब प्रश्न कर और छल ही ना कुछ लोग प्रश्न करते हैं परीक्षा लेने के लिए कि देखें महाराज को जानते हैं कि नहीं जानते हर गांव में ऐसे खल लोग होते हैं जहां कोई बाहर से महात्मा गया उससे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि वो उत्तर न दे सके और फिर उसका उपहास करते हैं तो ये नहीं करना चाहिए जानने की इच्छा ही, ही ना एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे छा स्वर नरमुन सचरा चल सक साई मैं पूछू निज प्रभु की नाई आई मुई समझाए कहो सोई देवा सब तज करो कपट पर कर सेवा तो भगवान ने कहा अच्छा पूछो का महाराज ये बताइए कहो ज्ञान विराग माया कहो सो भगत करव जय नाया ईश्वर जीव ही भेद सब सकल का हो समझाए जापर पर जाते हुए चरणरथ शोक मोह भ्रम जाया अब महाराज ज्ञान बताइए वैराग्य बताइए और माया बताइए और ईश्वर जीव का जो भेद है वो बताइए भक्ति का स्वरूप बतलाई यह जब लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया तो भगवान ने उसका उत्तर दिया भगवान क्या बोलते हैं गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जा नो भाई गो गो माने इंद्रिया और गोचर मानी हिंदियों के विषय तो पांच ज्ञानिया है आख कान नाक जीव पक और इनके विषय हैं आख का विषय रूप कान का विषय शब्द जीवा का विषय रस नाक का विषय गंध और पक का विषय स्पर्श तो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय और जहां तक मन जाता है सो माया जाता है इस सब माया आया है यहां माया कहने का अभिप्राय है कि ये माया के कार्य माया के कार्य होने के कारण इनको भी माया कहा जाता है लेकिन जिससे ये उत्पन्न हुए वो माया दो प्रकार की है एक विद्या एक अविद्या। अविद्याद सुनु तुम दो विद्या अपर अविद्या दो। तो विद्या हमने आपको अभी बताया कि त्रिनाथ का माया में जो शुद्ध सप्तगुण है उसमें प्रतिबिंब का नाम है ईश्वर और रजो मुक्तम से मिली हुई मलि सत्यमयी जो माया है जिसको अविद्या कहा जाता है उसमें प्रतिबिंब पड़ने वाला जो चैतन्य है उसका नाम जीव तो ये जीव और ईश्वर का भेद उपाधि से हुआ हुआ बात तो वही नहीं है तो जैसे आकाश में आकाश एक लेकिन घड़े के भीतर का आकाश घटाकार घटाकाश कहलाता है और मठ के भीतर का आकाश मठाकाश कहलाता है और बाहर का आकाश महाकाश कहलाता है तो महाकाश ही घटाकाश मठाकाश के रूप में प्रतीत होता है घटमठ की उपाधि इसी तरह से एक अद्वितीय अखंड चैतन्य ही माया अविद्या की उपाधि से जीव ईश्वर के रूप में पतित होता है वास्तव तो में दोनों में कोई भेद नहीं तो अब भेद में एक कारण एक भेद का स्वरूप एक ये भी बन जाता है कि जो ईश्वर है जो माया में प्रतिबिंब चैतन्य है उसको अपने अधिष्ठान का विस्मरण नहीं होता ईश्वर ये सदा अनुभव करते हैं कि मैं शुद्ध उनको अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं होता स्वरूप उनका ढका नहीं होता था और जीव का ढक जाता है जीव जो है अपने आप को भूल जाता है मलिन शक्त के कारण तो नरावरण ब्रह्म को जानने वाला जो तत्व है वो ईश्वर और जो उसको न जानने वाला है वो जीव तो ये बात है जीव और ईश्वर के भेद का कारण वास्तव तो में यद्यपि नहीं है लेकिन उपाधि के कारण माया और अविद्या उपाधि के कारण जीव और ईश्वर भेद हो गया अब जो, जो, जो संसार की रचना होती है ये ईश्वर से होती है जब परम ब्रह्म परमात्मा माया से विशिष्ट हो जाता है तो उस माया के द्वारा उसके मन में सिा होती है कि हम संसार को बनाए एको हम बहुत श्याम प्रजाए हो मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊंगा तो बहुभ भजन बहु भवन संकल्प जो परमात्मा में हुआ उससे परमात्मा से पहले आकाश उत्पन्न हुआ आकाश में एक गुण है शब्द उससे फिर शब्द गुण आकाश से वायु उत्पन्न हुआ वायु में दो गुण है शब्द और स्पर्श फिर उससे अग्नि उत्पन्न हुआ उसमें तीन गुण है शब्द स्पर्श रूप उससे जल उत्पन्न हुआ उसमें चार गुण शब्द स्पर्श रूप रस गन रस गं। और उससे जल से पृथ्वी अग... उत्पन्न हुई उसमें एक गुण और बढ़ गया गनगन तो इस तरह से ये पांच तत्व उत्पन्न हुए फिर इनका हुआ पंचीकरण पंचीकरण ये हुआ कि पांचों को आधा आधा कर दो आधा आकाश आधा मायु आधा जल आधा अग्नि आधा जल आधा, आधा पचम जो आधा है वो अपने अपने पास रखेंगे वो, और जो आधा है उसके चार भाव होंगे तो आकाश का आधा भाग आकाश के पास और आधे भाग के चार भाग हुए एक भाग मिला वायु को दूसरा हुआ अग्नि को तीसरा हुआ जल को चौथा दिया फिर वायु के दो तो भाग हुए एक भाग वायु का अपने पास रहा आधे के चार भाग हुए एक भाग मिला आकाश में एक मेरा अग्नि में दूसरा मेरा जल में और फिर एक मेरा पृथ्वी फिर इसी तरह अग्नि के दो भाग हुए आधा अग्नि के पास रहा आधे के चार भाग हुए एक मेरा एक मेरा आकाश को दूसरा मेरा बायो को तीसरा मिला जल को और चौथा मिला अपना पृथ्वी हुई फिर इसी तरह से जल के दो भाग हुए तो उसमें जल का आधा अपने पास रहा आधे के चार भाग हुए एक आकाश को मिला दूसरा वायु को तीसरा अग्नि को और चौथा पृथ्वी को और इस तरह से पृथ्वी के दो भाग हुए आधा पृथ्वी का पृथ्वी के पास रहा दूसरे के चार भाग हुए एक आकाश को दूसरा वायु को तीसरा अग्नि को ढोकर ये पांचों पंचीकृत हो गए इन पंचीकृत पंच महाभूतों से विराट की उत्पत्ति हुई इसके पहले ये जो पंच महाभूत थे ये अपीकृत थे पांचों पांचों में नहीं मिले थे तो इनके शुद्ध सत्व अंश से वृष्टि शुद्ध सत् अंश से पांच ज्ञानियाँ उत्पन्न होती हैं कौन कौन सी पांच यदियाँ स्रोत त्वक चक्षु रस रचना और घृणा माने कान आप नाग जीव ये पांच ज्ञानिया बेष्टि सतांश से उत्पन्न हुई हुई और समष्टि सतव से अंतकरण मन हुआ मन बुद्धि के अहंकार ये अंतकरण जब मन हम संकल्प विकल्प करते हैं तो उसको मन कहते हैं और जब निश्चय करते हैं तो उसका नाम बुद्धि हो जाता है जब स्मरण करते हैं अनुसंधान करते हैं चिंतन करते हैं तो उसका नाम चित्त हो जाता है और जब किसी को अहंकार करते हैं तो उसका नाम अहंकार मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप महानकरण समी सत्य से उत्पन्न होता फिर वृष्टि राजस्व अंश से भी पांच ज्ञानियानिया उत्पन्न होती हैं पांच ज्ञानियानिया कौन है हाथ पैर वाणी और उपस्थ और बुद्ड. ये पांच कर्मेंद्रिया वृष्टि से अंश से होती है और समष्टि से प्राण उत्पन्न होता है प्राण की पांच वृत्तिया है प्राण अपान व्यान उदान समान वृद्धि प्राणी हृदय प्राणों विधे पान समानाभिमंडली अपानक कंठ सेनक सर्वशरी का हृदय में प्राण गुदा में अपान नाभि में समान कंठलेष में उदान और ब्यान सारे शरीर में इस तरह से पांच प्राण हो गए एक प्राण हो गया तो इस तरह से देखा जाए तो इनसे लिंग शरीर बन गया पंच ज्ञानिया पंचकर्मियोंदियां मिला के हो गए दस और पांच प्राण हुए दस पांच पंद्रह और मन बुद्धि के अहकार में ला दो तो उन्नीस और अगर दो ही रखो मन बुद्धि तो सत्रह इन सत्रह तत्वों से लिंग शरीर बना जिसका नाम सूक्ष्म शरीर अब भी जो सूक्ष्म शरीर है ईश्वर का भी है और जीव का का भी है फिर ये पंचीकृत हुआ तो पंचीकृत से ब्रह्मांड हुआ ईश्वर का स्थूल शरीर ब्रह्मांड है और सूक्ष्म शरीर सूत्रात्मा है नगर में, और मूल स्वरूप जो है वो ईश्वर है और इधर जीव का स्थूल शरीर अपना ये शरीर है पंचभूतात्मात्मा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के तहकार और पांच प्राण है ये सूक्ष्म शरीर और अविद्या एक कारण है तो तीन, तीन शरीर ईश्वर के हैं और तीन, तीन शरीर जीव के हैं ईश्वर के समष्टि है और जीव के व्यस्टि आप समस्ती बेष्टि का आर्थ नहीं समझते होंगे तो जैसे मटर की राशि लगी हुई है तो वो कहलाएगी समी और उसमें से एक मटर का दाना निकालो तो वो हो गया तो सबको मिलाना समष्टि और एक को लेना तो हम सब लोग जो है व्यष्टि के अंश से है समी जो है वो ईश्वर है विराट तो इस तरह बेस्टी, बेस्टी बेस्टी से वृष्टि समी भेद से उपाधि से जीव ईश्वर हुए और माया से यह संसार निर्मित हुआ अब इस संसार की जब उत्पत्ति हुई तो इसमें जीव खड़े हो गए और ये माना जाता है कि ये संसार पहली पैर नहीं हुआ हुआ काल से चला रहा है तो जीव शर का भेद भी अनाज काल से चला रहा है तो अनाज काल से ये चला रहा है इसलिए ये जीव अविद्या काम कर्म में फंसा हुआ है अविद्या माने अपने स्वरूप को भूल गया और काम माने संसार की इच्छा हुई उसके मन में और जब इच्छा हुई तो उसके लिए कर्म किया आप जब कोई भी इच्छा करोगे तो बैठे नहीं रह सकते इच्छा होते ही आपको कर्म करना पड़ेगा तो अविद्या काम कर्म आप जीव के अंदर आ गए तो कर्म का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ा। अब जन्म लिया तो वही अविद्या कर्म कम कर्म, कर्म, कर्म, कर्म के संस्कार भी आ गए साथ में तो फिर कर्म अविद्या काम कर्म, कर्म आए फिर कर्म किया फिर जन्म लिया फिर कर्म किया फिर जन्म लिया तो इस जन्म मरण के चक्र में ये जीव तब से बड़ा हुआ है तो इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया जीव जब ते हरि के बिलगा देह गेह निज मानो माया बस स्वरूप विसर आयो होते ही भ्रमते नाना दुख पायो माया के बस में होके अपने स्वरूप को भूल गया इसलिए नाना प्रकार के दुख भोग रहा है ये है ब्रह्म लेकिन अपने आप को भूल गया भूल गया तो फिर दुख हो रहा है तो इसमें दृष्टांत दिया जाता है कि व्याद कुल वर्धित राजकुमारवत वर्ध। एक बार पहले जमाने में ये रेल मोटर नहीं लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे तो कोई पालकी में कोई घोड़े में कोई बैलगाड़ियां में कोई पैदल और भीड़ की भीड़ इकट्ठी होकर जाती थी अभी भी गाँव के लोग रेल में जाते हैं मेले थेले में जाते हैं तो मिल के जाता है तो वो बीज बीज में रुकते-रुकते जाते थे तो तीर्थयात्रियों में एक रानी भी थी उसका छोटा बेटा था गोद में तो वो एक जगह ठहरे वहां डाकू आ गए और डाकुओं ने सबको लूटना शुरू किया रानी को भी उसके जब आभूषण वगैरह सब को लूट लिए बच्चा ले गए अब किसी तरह रानी रानी की जान तो हो गई लेकिन बालक को वो लो लोग ले गए गए अब राजा को पता लगा उन्होंने खूब खोज कराई अपने बेटे की लेकिन पता नहीं लगा रानी अपने घर लौट के आ गई वर्ष बीत गए कई वर्ष बीत गए एक बार कुछ डाकुओं को पकड़ के सिपाही लोग लाए राज दरबार में राजा बैठे थे अपने सिंहासन पर बगल में मंत्री बैठा था और सब लोग बैठे थे डाकू सामने खड़े किए गए हाथ में हथकड़ी भरी है पैर में बेड़ी है और सब डरे हुए हैं कि अपने जाने क्या होता है बड़े भयानक और के मुख थे बड़े बड़े बाल डाढ़ियां थी उन्हीं में एक सुंदर गौर वर्ण का डाकू था देखने में बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता था तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और अमरीश का बहुत लग तो लगता है ने का हमारा डाल तो लिखता है और कहा अभी ये जवान है अभी बहुत वृद्ध नहीं हुआ है अपना बेटा जो लोग लोग ले गए थे कहीं वो तो नहीं है अब इधर डर रहा है कि हमारी, हमारी तरफ राजा अंजलि उपटा के देख रहा है सबसे, सबसे पहले, पहले फांसी हमको लग गए वो कांपरा रहा कितने में रानी को बुलाया गया, गया।, गया।, गया।, गया।, गया। रानी आई रानी ने जैसे उस बालक को देखा उसके स्तनों से दूध निकलने लगा तो राजा ने समझ लिया कि हमारा बेटा है उसको बुलाया लाल भाई वो ड़ से डरते आया राजा ने पूछा तुम तो कौ, कौन होगा हम कुछ नहीं जानते हम कौन है ये जो डाकू है ये तुम्हारे कौन है कहा हमको पता नहीं हम इन्हीं के बीच में रहे इन्हीं के बीच में बड़े हुए हैं तुम्हारे माँ बाप का तुम्हें पता है क्या हमको कुछ पता नहीं तो उन्होंने डातुओं से पूछा कि भाई ये बालक तुम्हारे पास कहां से आया बोले एक बार चीज जा रहे थे तो एक रानी पालकी में थी उससे हमने इसको छीना था बस पर निश्चय हो गया उन्होंने कहा बेटा तुम डाक्टर नहीं हो तुम राजकुमार हो हथकड़ी बेड़ी खुल गई और वो राजा की गोद में बैठ गया इसी तरह से ये जीव जो है ये डाक्टरों में फंस गए अज्ञानी लोगों में फंस गया अनेकों प्रकार के पंथ निकल रहे हैं तो वो पंथों में पहुंच गया पंथाइयों ने इसको अपना जीव बना दिया संसारी बना दिया तो किसी तरह से जब सदगुरु इसको मिले और इसको बताया कि अरे तुम डाकू नहीं हो भाई तुम जीव नहीं हो तुम संसारी नहीं हो तुम तो परम परमात्मा हो तुम अपने आप को भूल के संसारी बन गए हो तो वो कित कित हो गया है तो कहने का मतलब ये है कि ये जीव तभी से संसारी हो गया है जीव जब ते हरि के विलगान हो जब ते ले गे निजमान हो माया रूप विसो तहि भ्रम से नाना दुख पायो तभी उस ब्रह्म से इसको नाना प्रकार के दुख हो रहे हैं अविद्या काम कर्म के चक्र में ये पड़ा है प्रलय काल में ये सो जाता है जैसे हम गाड़ी भीर में सो जाते हैं तो सोचते समय सोने निद्रा में तो कुछ नहीं देता लेकिन फिर जब उठते हैं तो वैसे ही के वैसा संसार रहता है वैसे कार्य में व्यू अपने अयोध्या कर्म काम को लेकर सोते हैं तो संस्कार बने रहते हैं तो उनके लिए सृष्टि भगवान बनाते हैं सृष्टि क्यों बनाते हैं भगवान एक कहने लगा कि महाराज भगवान अगर ये संसार न बनाते, बड़ा था, बना था। उन्होंने ये बना लिया तो हम लोग परेशान हो रहे हैं ना बनाते तो अच्छा था हमने तो कहा भाई इसमें भगवान की दया आया है एक मां थी माँ का बेटा भोखा था अपनी मैया से भोजन मांग रहा था भैया हमको भोजन दो भोजन दो दो मां के पास भोजन नहीं था तो वो कहती थी बेटा हम व्यवस्था कर रहे हैं कर रहे हैं कितने में उसको लग गई नींद वो सो गया है कितने में मां के पास गुलाब जामुन आ गए गुलाब जामुन लाके किसी ने दिया तो कहा कि तुम खा लो उसने कहा मेरा बेटा सोया हुआ है मैं अकेली कैसे खाई अब उसने अपने बेटे को जगाया बेटा उठो उठो वो पैर पटकार हमको क्यों जगाती हो, है दो मां ने कहा बेटा उठो उठो उठने को तैयार नहीं तो उसने जबरदस्ती उठाया और उसके मुंह में गुलाब जामुन डाल दी और जब उसने गुलाब जामुन का स्वाद लिया उसकी आत्मा चमक आई तो माता को संतोष इसी तरह परमात्मा ने संसार की रचना इसलिए की कि ये से लाख भोगते भोगते जब मनुष्य बनेगा तो इसको बुद्धि बुद्धिमन प्राण भगवान देंगे हम देंगे ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करके श्रुति ब्रह्म ब्रह्मनिष्ट सदगुरु की में जाए। पहले अपने मन को शुद्ध करेगा वैराग्य इसको होगा संसार के स्वरूप को समझने पर बैराग्य होता है जब तक संसार के स्वरूप का अनुभव न हो तब तक वैराग्य नहीं होता है आप देखिए जब देखो मनुष्य का मन जो है संसार में मोहित रहता है जब कुछ दिनों के बाद ठोकर लगती है और जब देखता है कि सब लोग छोड़ ही देते हैं अपने सब स्वार्थ के साथी हैं जब तक स्वार्थ रहता है तब तक लोग प्रेम करते हैं और अगर स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो सब छोड़ देते हैं आपके पास जब तक धन है सब आपके साथ मित्रता करेंगे लेकिन जब आप निर्धन हो जाते हैं तो, तो आपके जो सजन बंधु बांधव हैं वो भी आपसे विमुख हो जा जाए आप देखिए जब तक आपके पास पैसा है तब तक लोग नाता रिश्ता लगा लेते दूर का कहते हमारे बहनोई और जब संपत्ति चली गई और किसी ने कहा वो तुम्हारा साला है का दूर का है पास का बने के सब साले बनने को तैयार तो रहते हैं लेकिन जो बिगड़ जाता है उसका बहनों बनने को भी कोई तैयार नहीं होता रास्ते में मिल जाए तो आर लेते हैं कहते हैं जैसे हमने दिखाई नहीं ये हालत निर्धरती हो जाती है ऐसे संसार की सब बात है तो जब मनुष्य को परीक्षा हो जाता इसलिए सूर्यदास जी ने ने कहा सु नारी जानी स्वार तर्जेंगे प्राण पामर तू न तो तर्जो अवे अंत में सब तुमको छोड़ देंगे जब विपत्ति आएगी बुद्धिमान बुद्धिमानी इसी में है कि तुम पहले ही छोड़ दो एक जाड़ आ था जाड़ था तो उसकी हमेशा धमकाती रहती थी कहती थी हम तेरा साथ छोड़ देंगे हम दूसरा पति कर लेंगे हम तेरे साथ नहीं रहेंगे वो बेचारा समझाता था कि भाई हमें क्या कमी है जो कुछ दुख हो बताओ वो हम पूरा कर देंगे मत जाओ हमें छोड़ हम जाएंगे एक दिन उसने पक्का इरादा बता दिया कि तू चाहे कुछ कर मैं तुझे छोड़ के चली ही जाऊंगी तो जाट ने सोचा कि हमारे रहते इसी चली जाए है तो दुनिया में हमारी हंसी हो तो मकान के छत पे चढ़ा रो और बोला देखो, देखो गुम वाले सुनो ये ऐसी बहुत दुष्ट है हमने इसको छोड़ दिया वो तो छोड़ के जाने वाली थी।, थी लेकिन इसकी इज्जत रह गई इसी तरह से जिनको इज्जत बचाना हो वो संत से विरक्त हो जाए विरक्त हो जाए तो सच्चा सुख होने के लिए वो गुरु के पास आए और गुरु भी कई तरह के ऐसे गुरु होते हैं जो चेली के घर में आ गए बैठे हैं वो गुरु नहीं है गोरू स्वार्थ के लिए ठेला बनाया है उन्होंने ना वो कुछ जानते हैं और ठेले को भी कुछ मतलब नहीं है उसने तो इसलिए कान फुका लिया कि उसको गया जी जाना था भाई बिना गुरु की गया जी जाऊंगी तो पुण्य नहीं मिलेगा इसलिए कान फंकवा लो तो जो मिल गया फकवा तो जी आप हो गए गुरु उन्हें कुछ पता ही नहीं गुरु से बधिर करी ही देखा और एक ना एक नहीं देखा एक सुनता नहीं है और एक देखता नहीं एक बार एक, एक गुरु अच्छा जोड़ा जूता पहन के अपने शीर्ष के यहाँ गया गुरु ने देखा कुछ है नहीं खाने को और गुरु जी आ गए गए तो उसने बड़े स्वागत से बैठा ला गुरु जी को घर के भीतर और बाहर निकल के अपने स्त्री से जो है ठहरा इनको स्वागत और उनका जोड़ा उठाया और बाजार में बेच रही उससे जो रुपया मिला उसी से आटा दाल घी शक्कर मिर्च मसाला सब खरीद लिया और आके अपनी स्त्री को दिया स्त्री बहुत बढ़िया भोजन बनाया ऐसा स्वादिष्ट भोजन करके गुरु कहने लगे की चले बड़ा सुंदर भोजन बनाया गुरु जी आपाई के चरणों की कृपा है ऐसे जब तक रहे तब तक भोजन बना के देते रहे और उसी से जब वो कहता था प्रशंसा करता था आपाई के चरणों की तो कृपा मेरी क्या ताकत का अब वो जब जाने लगे तो जो बचा था उनके खाने से वो चरणों में रख दिया था अच्छा है ठीक है दक्षिणा भी अच्छी दे दी थी कहने लगे हमारे जूते अब जूता ढूंढने लगा जाने के लिए इन्हीं की तो कृपा थी ऐसे गुरु और ऐसे चेले एक अंडा और एक बेहरा कहते हैं एक चेले ने किसी गुरु को थोड़ी सी दक्षिणा दी गुरु को संतोष नहीं मांगा कहने लगे आपकी बात तो यजमान बहुत दूबरी इच्छा भाई आपकी दक्षिणा बहुत कम हो गई तो उसने जैसे सुना ही नहीं तो गुरु देख नहीं रहा है कि इस बेचारे की हालत क्या क्या है किस हालत में इसने सेवा की है देखना दी है और वो सुन नहीं रहा है तो गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए कहते हैं शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे और गुरु को गुरु भी ऐसा चाहिए जो तो शिष्य से कुछ न जाए दोनों निरपेक्ष हो जाए तो ऐसा निरपेक्ष गुरु ज्ञानी गुरु ही हो सकता है सामान्य गुरु नहीं हो सकता श्रोत्रीय ब्रह्म नृत्य होना चाहिए इसलिए कि ज्ञान वही है जो साम्मत जो साथ से सम्मत नहीं है वो ज्ञान अज्ञान बहुत से लोग उपदेश देते हैं लेकिन उनके उपदेश में सात नहीं है उनके मनमाना बोल रहे हैं तो वो मनमाना करने चलेगा जो हमारे वेद शास्त्र में वर्णित थे वो जब आप बताए आपको सुना ही पड़ेगा तब उसको मानना चाहिए आजकल लोग कुछ भी बता देते हैं कहते महाराज ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए हमने कहा तुमने कहा सुना बोले सुना है हमने कहा जिसने बताया उससे पूछते थो कि कहा का बोल रहे हो किस प्राण का किस वेद का किस शास्त्र का बोल रहे हो जब तक वो सास्त्र का न बताए उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए अस्तु तो जब वैराग होता है गुरु की शरण में प्राणी जाता है तो गुरु उसको बतलाते हैं कि तुम कौन हो उसके स्वरूप का बोध कराते हैं तो गुरु कैसे कराते हैं वो बतलाते हैं कि तीन अवस्थाएं हैं: जागृत अवस्था, है। अवस्था सपना अवस्था और सुसुष्ती अवस्था इंद्रियों से जब हम संसार को देखते हैं विषयों को देखते हैं इस अवस्था को जागरण कहते हैं ये हम जो अभी अवस्था हमारी जागृत अवस्था है इसके, इसके बाद जब हम सो जाएंगे तो स्वप्न देखेंगे तो वो स्वप्न अवस्था है वहां इंद्रियां सो जाती है मन रहता है और फिर जब गाड़ी नींद में सो जाते हैं तो कुछ भी नहीं देखता तो जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं है स्वप्न जो है स्वप्न में जागृत अवस्था नहीं है और जागृत स्वन दोनों सुसुप्ति में नहीं है, लेकिन सुसुप्ति जागृत और स्वन तीनों को जानने वाला तीनों अवस्थाओं है इन तीनों का परस्पर वे है और इनको जानने वाला जो आत्मा है उसका अभ्यविचार अभिद्ध, अभिद्ध, है वो एक रस है। तो हम वो हैं जो तीनों अवस्थाओं में रहते हैं तो जो अवस्था का उसका है विश्व और अवस्था का अभिमान्य है तेजस और सुशूष्ट अवस्था का अभिमान्य है प्राकृतिक और इसी तरह से समस्ती में ईश्वर की जो जागृत अवस्था है उसका नाम है विराट और स्वप्न अवस्था का नाम है हिरण नगर और सुषुप्ति का विमान है प्राग तो ये प्राग जो है ईश्वर का नाम है रामचरित में एक चौपाई आती है ज्ञान दीपक में अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ये जो जीव है ईश्वर का अंश अंश तो कहा गया क्योंकि ईश्वर समझती है और प्राग बैठती है तो ईश्वर और प्राग को लेकर यहाँ पर अब अंश का अंश कहा गया जो चैतन्य है तीनों का साक्षी उसमें अनशी का भेद नहीं है दोनों अभिन्न है किसी प्रकार का भेद दोनों तीनों में नहीं है तो स्त्री को अगर समझना है तो ध्यान की विधि भगवान भगवती राजराजेश्वरी राज बतलाते हैं कि ये जो जीव और ईश्वर है समी और बेष्टि है तो व्यक्ति को समस्ती तो में मिला तो को विराट में मिला जा। जागो और तेजस को हिरनगर में मिला जागो और फ्राग को ईशा में मिला ये तीन हो गए। अब ये जो तीन हैं, इनको, इनको इनका जो बाचक है वो शब्द है रीम, रीम का है, रीम, रीम में रा हाया और और है रीम।, रीम हकार जो है जागृत अवस्था रकार सपना अवस्था मकार सशक्ति अवस्था तो हकार रकार मकार, मकार ये तीनों जो है हकार कार से विराट रकार कर से हिरणगर्भ और मकार का ईश्वर अब अब ये जो तीन दीन है बात वाचक बाच का अभेद है हकार का विराट समझ लो रकार करते हिरण गर्भ समझ लो मकार ईश्वर समझ लो अब हकार को रकार में लीन कर दो क्योंकि बीज से अंकुर निकलता है अंकुर से वृक्ष होता है ईश्वर तो बीज है और हिरणनगर अंकुर है और विराट वृक्ष तो हकार को रकार में लीन कर कर दो और रकार को मकार में लीन कर दो और इन तीनों को रिंग में लीन कर दो रिंग जो है साक्षात ब्रह्म है पर ब्रह्म परमात्मा का रूप है जैसे उपनिषदों में ओंकार है उसी तरह यहां देवी भागवत में है, ये भी रिंग कारंकार गए हुई तो इस तरह से सब को विलय करके अपने ब्रह्म मंदिर में जागृत स्वप्न सुतुष्टि तीनों का साक्षी स्वयं प्रकाश जो आत्मा है उसमें स्थित हो जाए और स्थित आशा से शांत बैठ के अपने आत्मा का ध्यान कार्य इस तरह फिर आगे देवताओं ने हिमालय ने देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवती जो आप बता रहे हैं आपका रूप विराट रूप में है आप जब सर्वस्वरूप में तो अपना विराट रूप दिखाइए तो जगदम्बा ने अपना विराट रूप दिखाया सारा विश्व ही उनका विश्व रूप रघुवन समर कराह वचन विश्वास तो विश्व रूप उसे भगवती ने अपने आप को दिखाया हमारा सारा ब्रह्मांड उनका शरीर है बड़ा भयानक स्वरूप देखा देवता लोग डर गए प्रार्थना की कि महाराज, महाराणी सौम रूप धारण कीजिए तो उन्होंने सोम रूप धारण किया बराबर धारण करके एक तो लंबा जब सामने आई तो सब लोग संतुष्ट हुए तो फिर भगवती ने देवताओं को तत्तमसी महावाक्य का उपदेश दिया तत्व असी थी तत्माने ब्रह्म तम माने जीव और आशी दोनों का एक दोनों की तत्मसी थी तो ईश्वर और जीव में अंतर है ईश्वर शक्तिमान सर्वशक्तिमान है जीव अल्प शक्तिमान है ईश्वर सर्वव्यापक है।, है।, है जीव परिच्छिन्न है दोनों में अंतर है परंतु ये अंतर अंतर उपाधिकृत है उदाहरण दे दिया यहाँ पर कहते हैं बाख्या में अगर संगति नहीं होती है तो रक्षणा करना पड़ा तीन प्रकार की रक्षना होती है जयसी रचना जयसी रचना और भाग त्याग रक्षना यहाँ पर भाग त्याग रक्षना लगेगी स्वयं देव दत्ता एक देवदत्त राम का व्यक्ति है जिसको हमने 12 साल पहले पटना में देखा आज वो बदारास में दिख रहा है तो वो देश और वो काल और ये देश और ये काल दोनों को अलग कर दो व्यक्ति व्यक्ति को ले दो इसी तरह से जो उपाधि माया इसको छोड़ दो और अविध्या इसको छोड़ दो जो दो दोनों का साथी चेतन्य है माया विद्य विहाय उपाधि पर जीव हो अखंडम सचिरा धन दम परम ब्रह्म लक्ष्य देव पर और जीव की जो उपाधि है पर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अविद्या दोनों का त्याग करके दोनों का साक्षी जो चैतन्य है स्वयं प्रकाश उसको लक्षित कर लो तो जनमरण का चक्र छूट जाएगा और आवागमन का चक्र छूटेगा तो इसका उपदेश माता राजराजेश्वरी ने अपने पिता हिमालय को दिया देवताओं को दिया तो बस आज इतनी इतना ही कहकर संपूर्ण करते हैं कठिन कठिन तो हुआ होगा आप लोगों को लेकिन ये भी सुनाना जरूरी है तत्व की बात जब तक न सुनाई जाए तब तक ये होगा कि भाई केवल कथा सुना दिया जो तत्व की बात है उसको आपने रख लिया तो वो सुनाना जरूरी था श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय तो मन में विचारों क्या साथ लाए अरुले चलूंगी जाता सदा साथ यही पुकारो गोविंद दामो दर मदे गोविंद दामो दर माद बेची एक कृष्ण ही याद वै Krishna shri krishna gobind hare murari shri krishna gobind hare murari he natanara jana vasudev he natanara jana vasudev shri krishna gobind hare murari नाथ नारायण वासुदेव धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो वो माता की जय हो हर हर महादेव